हम सब छोड़कर आपका भजन करें भगवान ने कहा यह बात तो बाद की है अब तुम निश्चिंत तो होगीव जी बोले किस से भगवान ने कहा अपने शत्रु से प्रभु क्या बात आप करते हैं शत्रु मित्र दुख सुख जग मही माया कृत परमार्थ परमारथना ही शत्रुमित्र दुख सुख संसार में जितने हैं सब सबार्थिक सत्ता तो है नहीं प्रातिभासिक सत्ता है ये भासते हैं पर होते नहीं जैसे मृगजल अब जो व्याख्यान सुग्रीव जी ने शुरू किया लक्ष्मण जी धीरे से बोले और वेदांत प्रवचन सुन लो वो वो भगवान कोसी आई आई भगवान ने कहा कि सुग्रीव हमने अपने गुरुदेव से इस तरह के उपदेश सुने हैं इस समय हम तुमसे शुद्ध व्यवहार की बात कर रहे हैं बाली तुम्हारा शत्रु है कि नहीं सुग्रीव जी बोले कौन कहता है कि बाली मेरा शत्रु है बाली परमह हित जा प्रसादा मिले राम तुम समन विसादा बाली तो हमारा परम हित है बाली ना होता तो आप कैसे मिलते लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये दोनों भाई मिलकर एक हो जाएंगे आप ही प्रतिज्ञा कर रहे हो अच्छा तो तुम चाहते क्या हो? सुग्रीव जी बोले सब तज भजन करो दिन राती सब छोड़कर आपका भजन करें लक्ष्मण जी फिर हंसे भगवान ने कहा तुम्हें हंसी क्यों आई लक्ष्मण जी बोले सुग्रीव जी की बात पर ये कह रहे सब तज भजन करो दिन राती सब छोड़कर ये आपका भजन करना चाहते इनसे पहले ये पूछ लो कि इनके पास सब है क्या जो छोड़ना चाहते हैं ये सब छोड़ना चाहते हैं कि इनसे सब छोड़ा लिया गया है अभी तो कह रहे थे बाली ने सब छुड़ा लिया हरली ने सर्वस्वर उधी उसने सब छुड़ा ही दिया है कुछ तो है नहीं अब आराम से बैठे भजन करें और करना क्या है लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा हमें तो यह लग रहा है कि ये कह रहे हैं सब तज भजन करो दिन राति प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि पहले सब मिल जाए जब सब मिल जाए तब तो छोड़ेंगे पहले सब दिला दो तब सब तज भजन करो दिन रात भगवान ने कहा ठीक है फरक उठी दो भुजा विशाला भगवान की दोनों भुजाएं फड़क रही है अर्थात शकुन सक, अपशकुन दोनों हो रहे हैं भगवान ने कहा कोई बात नहीं हमारे पास भी युक्ति है तुलसीदास जी व्यंग करते हैं सुन विराग संयुक्त कपाणी वैराग भरी बाणी तो है पर बंदर की है इस डाली पर उस डाली पर क्या ठिकाना है इसका भगवान ने सुग्रीव से कहा कि जाओ लड़ने सुग्रीव सोच रहे थे कि जो करना है राम जी करेंगे हमें तो कुछ करना नहीं है तो सुग्रीव जी गए अब बाली को ललकारा अब बाली को सुग्रीव ललकारे सुन तो बाली क्रोधा तुरधावा तारा ने चरण पकड़ लिए कहा जा रहे है। सुग्रीव ललकार उसकी यह हिम्मत तारा ने कहा उसकी हिम्मत तो नहीं है पर वह जिन से मिल गया है मेरे लिए सुग्रीव तृण के समान है तृण समान सुग्रीव वही जानी तारा ने कहा कि वो जिन से मिल गया है वे तृण ते से कुलिस कुलिस तृण करे तृण को भी वज्र बना देते हैं और भगवान ने बनाया भी कर परसा सुग्रीव शरीरा तन भा पीरा लेकिन बाली भी अद्भुत आदमी है बाली ने कहा Ê... जैसी तारा ने कहा भगवान से मिल गया है बाली ने कहा तारा क्या सुग्रीव सचमुच श्री राम जी से मिल गया है हाँ बाली ने कहा तब तो मैं जरूर जाऊंगा क्यों क्यों राम जी अगर कदाचित तो मुझे बाण मार देते हैं तो जुम्मेवारी उनकी हो जाएगी मुझे भेजने की अगर मैं आप अपनी मृत्यु मरूंगा तो जुम्मेवार मेरी होगी और भगवान भेज देंगे तो जुम्मेवार उनकी होगी मेरी सदगति हो जाएगी जो कदाचि मुहिमारी हैं तो हों सनाथ अनाथ होकर तो जिंदगी बीत गई पर अंत में तो सनाथ नाथ सात तभी बाली गया और सुग्रीव डटे खड़े जो करना राम जी को हमें तो कुछ करना नहीं बाली को हंसी लगी बाली ने कहा कि देख लो ये पुराने ही वाला सुग्रीव है कि बदल गया है तो बाली ने एक मुक्के का प्रहार किया तब सुग्रीव वह बिकल हुए भागा मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा बज्र जैसा लगा प्रहार और सुग्रीव व्याकुल होकर भागे पहुंच गए राम जी के पास बाली उधर हंसता था और सुग्रीव जी ने राम जी से कहा कि मरवा डाला आपने वो तो हम अपनी कला से बच गए व्यक्ति बचता भी है तो उसे अपनी कला की विशेषता लगती है और भागने की कला में तो सुग्री प्रसिद्ध है ही ताकि भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन में फिर बिहार भगवान ने कहा सुग्रीव जी हमने जान बूझ बाण नहीं चलाया हम तो देख रहे थे बाली ने तुम्हें मारा तुम पिटते रहे और हम देखते रहे सुग्रीव बोले धन्य हो प्रभु आपने बाण क्यों नहीं चलाया जब हम पिट रहे थे भगवान बोले हमने सोचा कि सुग्रीव जी अपने परम हितैसी से मिलने गए हैं तो हमें बाण चलाने की क्या आवश्यकता है परम हितैषी से मिलने गए भगवान ने कहा लक्ष्मण पुराना रिकॉर्ड देखो सुग्रीव जी ने कहा था बाली परम हित जा प्रसाद सुग्रीव जी बोले प्रभु मेरा परम हित नहीं बाली मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न हो योर यह काला बिन सही उपज ज्ञान जिम पाए कुसंग सुसंग अब ज्ञान चला गया ये मेरा काल है भगवान ने कहा कि तुम हो गए थे ज्ञानी बाली भी कह रहा था समदर्शी रघुनाथ और तुम भी समता की बात कर रहे थे ज्ञानी तो समता की ही बात करेंगे अब भगवान ने कहा हमें हो गया भ्रम क्यों एक रूप तुम भ्राता दो ही भ्रमते नहीं मारे सो भ्रम हो गया सुग्रीव जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु क्यों व्यंग करते हो आपको और भ्रम हो सकता है तो भगवान मुस्कुरा कर बोले कि जब तुम जैसों को ज्ञान हो सकता है तो हमें भ्रम भी नहीं हो सकता सुग्रीव जी बोले अब हम आपके भक्त हो गए आपकी शरण में आ गए अब हम ज्ञानी नहीं रहे तो कहो बाली कौन का हमारा काल भगवान ने कहा तुम अगर भक्त बन गए तो हम भगवान बन गए तुम अगर ज्ञानी होते तो हम ब्रह्म होते और ब्रह्म कुछ करता कहा है वह तो दृष्टा है तो हम देख रहे थे तुम भक्त बने तो हम भगवान अब जाओ, जाओ। मेली कंठ सुमन पे माला भगवान ने माला पहनाई अपना बल दिया अब जाओ। अब जाओ। जाओ। बोले प्रभु जाएं जाएं। कि न भगवान मैं कह रहा हूं, जाओ। पहली बार भी आप नहीं कहा था भगवान ने कहा रे पहले में अब मैं अंतर है देखो हमने तुम्हारा स्पर्श किया हाथ से तो तुम अब स्वस्थ हो गए आ, यहां तो ठीक है वो वहां की भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो मैंने तुम्हें माला पहनाई है तुम माला पहनकर जा रहे हो वो तो ठीक है लेकिन लड़ाई में माला की जरूरत नहीं वहां तो भाला की जरूरत है माला क्या, क्या? भगवान ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें अपना बल देकर भेज रहा हूं पठवा पुनी बल दे विशाला बल देकर भेजा लेकिन सुग्रीव जी ने सोचा पुरानी आदत सुग्रीव जी ने प्रयोग प्रभु के बल का नहीं किया बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा भयमान छल बल का भगवान ने कहा मोही कप, कपट कपट छल छिद्र न भावा भगवान ने अपने बल से कहा कि तुम वापिस आ जाओ बल वापिस आ गया जीव अपनी कला और छल बल से काल को जीतना चाहता है बाली ने सोचा इसको मारूंगा नहीं पहले गिरा लू ताकि भागने ना पाए जपट्टा मारकर गर्दन पकड़ी नीचे गिरा लिया ऊपर बैठ गया और एक हाथ से गला दबाए एक से उठाई गदा बाली भी सोचने लगा कि गदा नीचे आएगी हम ऊपर जाएंगे ये गदा मुंड सम्मेलन होने ही वाला है लेकिन उसी समय भगवान ने मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरता बाली की वक्ष को विदीर्ण कर दिया भगवान के बाण ने परा विकल मही के लागे राम जी तुरंत सामने क्योंकि प्रतिज्ञा की थी सुन सुग्रीव में मारी हूं बाली एक ही बाण और एक बाण तो मार दिया मरा नहीं तो अरुण नयन सर चाप चढ़ाए ब्रकुट विलास सृष्टि लय होई पुनी उठी बैठ देख प्रभु आगे बाली ने भगवान को देखा क्रोध में बहुत टेढ़ी नेत्र में लालि बाली ने कहा कि प्रभु उसी शैली में बोला धर्म हे तु अवतरे हो गुसाई मारि हूं मोही व्याध की नाई फिर सोचा कहीं ऐसा ना हो कि बहस करते करते चले जाए संबंध तो जोड़ ले तो संबंध जोड़कर बोला मैं बैरी सुगरी वो प्यारा अवगुण कवन नाथ मोही मारा हे नाथ सनाथ हो गया बाल भगवान ने कहा कि बाली तुम्हें धर्म का ज्ञान है इसीलिए कह रहे हो कि मेरा अवतार धर्म के लिए हुआ है सुनो अनुज वधु भग्नी सुखनारी सुन सठिय कन्या समचारी इनही कुदृष्टि बिलो कई जोई ताधे कजु पाप न होई बाली ने कहा यह तो आप नियम सुना रहे हैं कि जो ऐसा करता है उसके बद करने में कोई पाप नहीं ये तो नियमावली है मेरा अपराध बताइए क्योंकि अगर बाली यह कहे कि भगवान यह कहें कि बाली यह तुम्हारा अपराध है तो बाली तुरंत कहेगा कि तो सुग्रीव भी हमारा भाई हमसे ज्यादा आप कैसे जानेंगे क्या उसमें यह दोष नहीं है इसलिए भगवान तुरंत कहते हैं कि देखो दोष बाली तुम में भी है और दोष सुग्रीव में भी है लेकिन दोष होने पर दो यात्राएं संभव होती हैं जीवन में दोष हो तो दो यात्राएं संभव होती हैं एक यात्रा तो अभिमान की ओर जाती है और दूसरी यात्रा भगवान की ओर जाती है सम कुटिल खलकामी मैं पूरख खल कृपा करो भरता और दूसरा वो तर्क जुटाएगा झूठ बोल अरे उसमें क्या भगवान नहीं बोले भगवान कृष्ण बोले कई जगह झूठ बोले तो हम बोल गए तो क्या है जुआ खेल महाराज युद्षर ने नहीं खेला पांडवों ने खेला उसमें क्या है और शराब पीते तो अरे ये भी फलों का रस है वो तो एक तरह उसमें तो क्या है एक आदमी तो बड़ी विचित्र बात कह रहा था एक मित्र से बोला कि सुना है शराब पीने से जुखाम चला जाता है शराब पीने सच सच चला जाएगा, सच, हाँ, सच, चला जाएगा। क्यों चला जाएगा बोले जिन्होंने शराबें पी उनकी जमीने चली गई जायदादे चली गई तो जुकाम क्या चीज है यह भी चला जाएगा हम कैसे कैसे तर्क जुटाते हैं अभिमान की ओर यात्रा होती है और दूसरा भगवान की ओर यात्रा होती है एक उन किए गए पापों की बकालत करता है और उचित मानता है क्योंकि वो छूट नहीं पा रहा है छूट नहीं पा रहा इसलिए उन दोषों को उचित मानता है और दूसरा भी छूट नहीं पा रहा है पर उन दोषों को लेकर भगवान से निवेदन करता है कि प्रभु हमें इन दोषों से मुक्त करो छूट हम भी नहीं पा रहे हैं यही अंतर है कि बाली अपने दोषों के साथ वकालत से जुड़ा है अभिमान से जुड़ा है और सुग्रीव जी भगवान से जुड़े हैं दोष दोनों में भगवान ने कहा मम भुजबल आश्रित्य ही जानी मारा चाहसे अधम अभिमानी अरे अधम अभिमानी तो मेरे आश्रित रहने वाले भक्त को मार देना चाहता है मूढ़ तो है अतिशय अभिमान तुझे तो बड़ा अभिमान है बाली ने कहा मुझे अभिमान है आपने कैसे जाना आपसे तो मेरा पहला पहला परिचय हो रहा है भगवान ने कहा नारी सिखावन करस नकाना। तूने अपनी पत्नी का कहना नहीं माना बाली ने कहा कि हमारी हम पत्नी से हमारी बातचीत हमारे घर में एकांत में हो रही थी आप के, के पीछे छिपकर सुन रहे थे लक्ष्मण जी ने कहा ये बिनु पग चल सुनई बिनु काना ये सब जानते हैं अच्छा चलो जानते हैं ये भी मैं जान गया लेकिन एक बात कहो क्या नाराज मत होना भगवान ने कहा नहीं नहीं बोलो बोलो क्या कह रहे हो मैंने तो अपनी पत्नी का कहना नहीं माना लेकिन आपके पूज्य पिता महाराज श्री दशरथ जी ने अपनी भारिया कैकई जी का कहना मानकर कौन सा सुख उठाया भगवान हंसने लगे कि तर्क करने वाला कैसे कैसे तर्क देता है राम जी को हंसते देखा तो बाली बोला कि प्रभु एक बात सोचो क्या आप भी तो श्री सीता जी का कहना मानकर ही हिरण के पीछे गए थे तो ये दो दो उदाहरण में देख चुका हूं तो तीसरी गलती मैं भी करूं <laughs> भगवान ने कहा कि बाली कई कह कई माता का हठ था श्री सीता जी की रुचि थी लेकिन तारा का ना हट था ना रुचि थी तारा हितोपदेश कर रही थी और उपदेश की बात तो माननी चाहिए <coughs> अच्छा तर्क से कुछ भी सिद्ध कर दो एक आदमी पढ़ लिख कर आया माने कहा कि बेटा पढ़कर आ गए हाँ ऐसी विद्या पढ़िए कि असंभव को संभव सिद्ध कर दू माँ बोली बाद में विद्या का उदाहरण देना पहले ये दो लड्डू रखे तो खा ले माँ कहे लड्डू दो हैं बेटा कहे तीन कहा कैसे सो इस तरह से गिने लड्डू तो सामने रखे और माँ ने गिनना शुरू किया एक बेटा बोला बिल्कुल ठीक अब दूसरे लड्डू पर उंगली रखे दो बेटा बोला दो और एक तीन अब इधर से गिने एक दो तो दो और एक तीन अब वो कहेगी लड्डू तो तीन है मां कहेगी दो है मां बोली में सिद्ध तो नहीं कर सकती पर लड्डू तो दो ही पूज्य पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज का सुभागमन हुआ है मैं महाराज श्री के चरणों में साधर प्रणाम निवेदित करता हूं तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था मां कहे के लड्डू दो हैं बेटा कहे कि तीन है और तर्क से वो ऐसे सिद्ध करे कि एक दो, दो और एक तीन पर उसका पिता बैठा था पिता ने कहा कि बेटा हम मान गए कि लड्डू तीन हैं हम मान गए कि लड्डू तीन हैं लेकिन अब एक काम करते हैं क्या एक लड्डू हम खा लेंगे दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी तीसरा तुम खा लेना तो बोलो हाथ लगा क्या हाथ नहीं लगा कुछ भी इसीलिए तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नएको मता प्रमाणम धर्मस्य तत्व निहितम गुहाम महाजनो एन गता सपंथा तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है सुनी हुई बातें भी अलग अलग हैं कोई एक मुनि नहीं है जिनका मत प्रमाणित मान लिया जाए धर्म का तत्व गुहा में छिपा हुआ है इसीलिए महाजनो एन गता स पंथा महापुरुष जिस रास्ते से गए हों उस रास्ते पर चलना चाहिए हमें आ गए शोक के आखिरी मोड़ पर आ गए शोक के आखिरी मोड़ पर राह के पेचोखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे इनके नक्शे कदम देखते देखते महापुरुषों के पीछे पीछे बाली ने कहा कि प्रभु हमने बहुत कोशिश की पर मैं समझ गया बुद्धि के बल पर कुछ पाया नहीं जा सकता तर्क करके कुछ नहीं पाया जा सकता इसीलिए मैं हार गया पर अभी अभी लक्ष्मण जी ने कहा कि आप बिना कान के सुन लेते हैं आप परमात्मा हैं प्रभु मेरी चतुरता तो नहीं चलती लेकिन आप मेरी ओर थोड़ा आ जाए क्योंकि बाली ने आरोप लगाया था कि हमें छिपकर मारा भगवान ने कहा छिपकर नहीं माना वृक्ष की ओट से मारा क्यों भगवान ने कहा कर्मों का फल देना ईश्वर के अगर हाथ है तो मैं कर्म की ओट से ही तो तुम्हें फल दे रहा हूं संसार जंगल है तो तरु कर्म सकल मुरारी ये सारे वृक्ष जो हैं ये कर्म के स्वरूप हैं तो कर्म की आड़ से भगवान ने धन दिया बाली ने कहा कि प्रभु आपसे चतुरता तो नहीं चलती लेकिन आप थोड़ा आगे आ भगवान आगे आए बाली ने भगवान के श्री चरणों की रज माथे से लगाई छाती से लगाई आंखों से आंसू बरसने लगे और हाथ जोड़कर यही कहा प्रभु सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोर पर प्रभु अजहू में पापी अंतकाल गति थोड़ी मैं क्या अब भी पापी हूं अंतिम समय आपका दर्शन नहीं अब तुम भगवान से बाली कह रहा है कि या तो हम पापी नहीं है या आप भगवान नहीं है दिवाली पर दिए जले एक पतिंगा आया चलो चलो दिए जल गए दिए जल गए सभी, सभी पतंगे चलने जल लगे एक वृद्ध पतंगे ने कहा कि नहीं नहीं इसकी बात पर भरोसा मत करो अभी दिए नहीं जले वो बोला कैसे नहीं जले हम तो देखकर आए तो उस वृद्ध पतंगे ने कहा कि या तो अभी दिए जले नहीं हैं या फिर यह असली पतंगा नहीं है वो पतंगा कैसा जो दिए को जलते हुए देखकर लौट आ जाए और समाचार दे हो कृपा की नजर गर कृपागार की हो कृपा की नजर गर कृपागार की हो कृपा की नजर हो कृपा की नजर गर कृपागार की बिगड़ी बिगड़ी बन बन जाए तो, तो बन जाए तो तो तो तब लेकिन एक तरफ प्रभु कृपा एक तरफ पाप मेरे एक तरफ प्रभु कृपा है अब यही देखना हार होती है मेरी या सरकार की मेरे पाप और आपकी कृपा आप ही कहते सन्मुख मुझे तो अंतिम समय आपका दर्शन हो रहा मैं अब भी पापी हूं क्या भगवान हमारे बड़े सरल हैं को रघुवीर सरिस संसारा सील स्नेह निवाह ने हारा राम जी ने हार मान ली अपनी कहने लगे बाली अब तुम जीत गए तुम पापी नहीं हो बाली ने कहा मैं पापी नहीं हूं भगवान ने कहा नहीं हो बाली ने कहा अगर मैं पापी नहीं हूं तो मुझे यह सजा क्यों दी जा रही है जो बाण आपने चला दिया यही क्यों भगवान ने कहा कि बाली व्यक्ति अगर बदल जाए अब तुम पापी नहीं अब तो तुम प्रेमी हो गए और मैं अपनी सजा वापिस ले रहा हूं अचल करो अचल अचल करो अचल राख प्रा